आज 26 अप्रैल दो गुरुवार का दिवस है और हरिहद्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ हफ्तों से ईश्वर प्रतिविज्ञाकारिता का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमारा चौथा आनिक इस वक्त तो हम पढ़ रहे हैं आनिक यानी है जो एक दिन में पढ़ा जाने लायक साहित्य होता है उस आनिक कहते हैं जैसा आप सब जानते हैं कि महात्मा उपलदेव ने अब से करीब 1100 से 1200 वर्ष पहले ये साहित्य की रचना की थी और जो ये साहित्य है वो आज की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कसौटी पर भी खरा उतरता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस समय ऋषियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से जो आध्यात्मिक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे अनजाने में ही उन्होंने वो आज के विज्ञान की नींव रख दी थी जो बरसों के बाद पिछले एक सदी में विज्ञान ने जो तरक्की की है और उससे जो नए सिद्धांत समझ में आए हैं वो सिद्धांत उन दिनों के ऋषियों के ये ज्ञात सिद्धांत है ये बातें बहुत आश्चर्य और विस्मय पैदा करने वाली है तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो इतना आश्चर्य होता है कि क्या ये बातें उस समय समझी गई थी उस समय समझ में आ गई थी क्या लोगों बड़ा आश्चर्य होता निश्चित रूप से आज हम कई लोग देखते हैं हमको लगता है बहुत इंटेलिजेंट है बहुत प्रज्ञावान हैं बहुत बुद्धिमान है उस समय साधन निश्चित कम थे लेकिन प्रज्ञा किसी तरह से कम नहीं थी उसी का उदाहरण है हमारे सामने हम फिर एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि जब हम ईश्वर प्रतिविज्ञा का अध्ययन करते हैं आरंभ में ही उत्पल देव कह चुके हैं कि इस प्रकार के साहित्य की रचना करना मूर्खता है क्योंकि कौन है जो ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा इसलिए नहीं आस्थाएं अनास्था की बात नहीं है उत्पल कहते थे कि जो व्यक्ति सोचता है जो करता है जो जानता है ये परमेश्वरी ही तो है उसके भीतर जो ये करता है जब वो कहता है कि मैं हूँ यानी वो ईश्वर को तस्दीक करता है एंडॉस करता है कि परमेश्वर है वो प्रश्न करता है परमेश्वर ही प्रश्न करता है जब वो किसी बात का उत्तर देता है तो परमेश्वर ही उत्तर देता है तो अस्तित्व का नाम ही जब परमेश्वर है तो कौन है जो परमेश्वर को प्रश्न चिन्ह लगाएगा प्रश्न चिन्ह लगाने वाला भी तो परमेश्वर ही है लेकिन हम सब माया के क्षेत्र में हैं, हमें अपनी आंखों के आगे का सत्य दिखाई नहीं देता इसलिए इस प्रकार के साहित्य की रचना करना जरूरी है और इसमें उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को निरूपण किया है परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया है हम कहेंगे सिद्ध करने की क्या आवश्यकता जिसको मानना है मानो जिसको न मानना है न माने लेकिन जैसे हम पिछली बार कुछ हफ्तों में बात कर चुके हैं कि अनिश्वरवाद के फैलाव से समाज को गंभीर परिणाम भुगतने की संभावना थी और इसी गंभीर समस्या को उन्होंने पूर्वाकलन किया और उस परिस्थिति से समाज को बचाने के लिए उन्होंने परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध करने का प्रयास किया और यही कारण है कि ईश्वर प्रतिभिज्ञा में परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध कर किया जाता है अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ध्यान को देखेंगे हमको लगेगा इन सब बातों का परमेश्वर से क्या लेना देना एक परमात्र है एक प्रमेय है प्रमाण है प्रविधि है इन सब बातों का परमेश्वर से क्या लेना देना लेकिन लेना देना है क्योंकि संसार के स्वरूप को संसार कैसा काम करता है कैसा है ये जानना ही परमेश्वर को जानना है क्योंकि परमेश्वर इस संसार से भिन्न नहीं परमेश्वर और संसार के बीच में वो ही रिश्ता है जो मेरा मुझसे रिश्ता है मैं अपने आप के प्रति जो सोच सकता हूँ अपने आप का जो विमर्श कर सकता हूँ जो अपने आप के प्रति जो मैं अच्छा बुरा कर सकता हूँ वैसा ही ये संसार और परमेश्वर का रिश्ता है ये पर संसार परमेश्वर का ही रूप है ऐसा नहीं है कि संसार कहीं और है और संसार के अलग कहीं परमेश्वर बैठा है संसार एक इकाई एक है एक यूनिट है जिसमें से हम कुछ भी अलग नहीं कर सकते कुछ भी अलग करना असंभव है ये संसार हर एक कण पर टिका हुआ है हम परस्पर एक दूसरे पर टिके जैसे कि एक कार के अंदर हर पुर्जे महत्वपूर्ण हैं चार टार हैं तो चारों महत्वपूर्ण हैं ऐसे ही एक कंकर भी अगर इस संसार से कम हो तो ये पूरा ब्रह्मांड कोलेक्स हो जाए, नष्ट हो जाए एक एक कंकर एक एक रेत का कण भी उतना ही महत्वपूर्ण है इस संसार को बनाए रखने के लिए संसार की स्थिति को संभाल रखने के लिए इससे संसार और ईश्वर अभिन्न है हमको ये बातें समझ में क्यों नहीं आती सामान्यतः हमको ये बातें कम समझ में आती तो किसी के सामने हम बात करते हैं तो वो सामान्यतः सहमत नहीं होता इन बातों से उसके पीछे क्या कारण है इसके पीछे हमारा जो वर्षों का सांसारिक अनुभव है वो जिम्मेदार हम संसार में परमेश्वर को नहीं देखते हम समझते हैं परमेश्वर कहीं अलग है इतनी दूर है कि हमको दिखाई नहीं देता वो इतनी दूर है कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते लेकिन ऐसा जो ऋषि हैं जो चिंतक है ऐसा नहीं मानते वो जानते हैं कि परमेश्वर और संसार अभिन्न है और हम उस दृष्टि को विकसित नहीं कर पाते हैं तब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते कि अहम ब्रह्मास्मि या शिवो अहम क्योंकि हम अपने अंदर उस ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाते तब तक ये समस्या है यहाँ पर आप एक चित्र देखेंगे जिसमें लिखा है जीवात्मा के अंदर एक मटकी दिखाई दे रही है वहाँ पर एक मटकी का एक व्यक्ति ज्ञान ले रहा है मटकी प्रतीक है संसार का क्योंकि संसार को किसी एक छोटे से सिंपल से साधारण से उदाहरण से बताना हो तो हम यहाँ पर मटकी बताते हैं मटकी एक संसार का प्रतीक है तो हम जब एक मटकी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने मटकी देखी और मटकी को देखना या मटकी का अनुभव करना ही मटकी का अस्तित्व तो है इस बात को समझने में फिर हमको थोड़ी सी कठिनाई आती हम क्या मटकी को न देखें तो भी वो तो मटकी का अस्तित्व तो है मस्ति मटकी का अस्तित्व बिना किसी चेतन के असंभव है संभव ही नहीं है कि मटकी का अस्तित्व तो क्योंकि मटकी का अस्तित्व तो है तो कुम्हार का अस्तित्व तो है ही उसके बिगैर मटकी का अस्तित्व तो नहीं है अब कुमार का अस्तित्व तो अगर कुमार आज चला भी जाए कोई एक ऐसी चीज है जो कुमार ने नहीं प्रकृति ने बनाई है जड़ जैसे चट्टान है उस चट्टान का अस्तित्व तो भी उस चट्टान को देखने वाले से आप हो कि नहीं वो तो है कैसे हो गए की है क्योंकि पूर्ण तर्कशास्त्र शास्त्र ये भी सिद्ध नहीं कर पाया कि कोई भी चेतन जब उसको तस्दीक नहीं करता तो उस अस्तित्व को सिद्ध करना ही असंभव है इसका मतलब इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि चेतना और संसार अभिन्न है इसलिए जीवात्मा के भीतर एक मटकी के चित्र बना जब हम मटकी को देखते हैं हमको लगता है मटकी बाहर है वास्तव वा में मटकी बाहर नहीं है मटकी आपके चेतना में है बाहर उसका प्रतिबिंब है बाहर उसका प्रोजेक्शन है पूरा जो ब्रह्मांड है जो संसार है आपकी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है आपका अपना संसार आपकी चेतना का प्रतिबिंब है और हम कहते हैं कि अगर मेरा ही प्रतिबिंब है तो फिर मेरे ही अनुकूल क्यों नहीं चलता मैं कहूँगा कि मटकी काली हो तो काली होना चाहिए मैं कहूँगा लाल हो तो लाल होना चाहिए एक आदमी आता है न से झगड़ में बैठ जाता है मैं सोचता हूँ कि मैं से मोहब्बत कर करे तो उसने मोहब्बत करना चाहिए हम अपने संसार को चाहते हैं कि हमारे अनुकूल चले एक तरफ हम कहते हैं कि संसार हमारा ही प्रतिबिंब है और वो हमारा ही विरोध करता है ये दुविधा हमारे मन में आएगी आती है इसके प्रति दो बातें इसको समझने के लिए कि पहली बात तो ये कि हम सीमित जीव हैं ये जो चेतना है हमारी जीवात्मा है परमात्मा नहीं है जीवात्मा का मतलब होता है जो पांच कंचुकों के भीतर है वो जीवात्मा वो पांच कंचुक हम कई बार पिछली बार में अपन समझे थे। कला विद्या राग काल और नियति कला से करने की क्षमता सीमित हो जाती है विद्या से हमारी जानने की क्षमता सीमित हो जाती है जो असीमित ज्ञान से सीमित ज्ञान पर टिक जाते हैं राग के द्वारा हम अतृप्त महसूस करते हैं यानी जो आप काम है परमेश्वर जो अपने आप में पूर्ण है उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इसलिए वो कभी भी रागी हो ही नहीं सकता रागी वही हो सकता जिसको कोई चीज़ की कमी हो तो कला करने की क्षमता सीमित हो जाती है विद्या जानने की क्षमता सीमित हो जाती है राग से तृप्ति हमारी अतृप्ति में बदल जाती है काल के द्वारा हम संसार में समय के अधीन हो जाते हैं और नियति के द्वारा हम अंतरिक्ष के अधीन हो जाते हैं दो अधीनताएँ प्रसिद्ध हैं अंतरिक्ष के अधीन और समय के अधीन और इन दोनों के जो ऊपर है इन दोनों से मुक्त है इन दोनों अधीनताओं को जिसने स्वीकार नहीं किया है वही महाकाल है वही है जो इन तीनों काल से और दसों दिशाओं से मुक्त है जहाँ उसके इस तरह का स्पेस नहीं है बंधन नहीं है, और टाइम या समय भी उसका बंधन नहीं वही परमेश्वर तो ये पाँच फर्क हैं परमेश्वर के और हमारे बीच में जो काल से मुक्त है समय से मुक्त है आत्मतृप्त है सर्वकर्तृत्व तो है जिसके पास है ना वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको स्वतंत्रता का स्वामी है वो स्वतंत्र शक्ति का स्वामी है वो कुछ भी कर सकता है और वो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं जानता क्योंकि ज्ञान ही उसका स्वरूप है क्योंकि जो वो बनाता है उसको जानता ही कुमार मटकी को न जाने ऐसा हो सकता है उसमें मटकी बनाई और वो मटकी से अनजान हो सकता है हो ही नहीं सकता मटकी जन्म लेती है उसकी चेतना फिर उसके बाद में उसका प्रसव होता है सड़क पर जब वो मटकी बाहर आती मटकी पहले कहाँ पैदा हुई मटकी परमेश्वर के उसके कुमार के अंतर्मन में पैदा हुई जब उसने उस मटकी को बनाना चाहा, उसके संकल्प, पा... संकल्प आया तो कहाँ आया उसकी अपनी चेतना में ही तो आया और वो संकल्प एक मटकी का रूप लिया उसने फिर उसने उसी संकल्प में उसमें रंग भरे उसी संकल्प में उसने उसको आकार दिया कितनी बड़ी मटकी बनेगी कैसे रंग की बनेगी कैसे आकार की बनेगी और उसके बाद में उसने अपना मटकी को बनाना शुरू किया और मटकी में एक रूप लिया जो उसके भीतर था वो उसके बाहर आ गया तो मटकी ने जन्म कहा लिया चेतना में और वो कहाँ आ गए बाहर एक व्यक्ति विसंगतियां देखी उसने कि देखो करोड़पति लोग खाना खाके आधा खाना खाके सड़क पे फेंक रहे हैं एक तरफ वो भीख मांगने वाला भूखा मर रहा है उसके हृदय में दर्द पैदा हो उस दर्द ने एक कविता का रूप लिया कविता कहाँ पैदा हुई उसकी चेतना में अभी तक वो कविता उस कवि और कविता में क्या फर्क है कोई फर्क नहीं क्योंकि कवि कहाँ है कविता के साथ और कविता कहाँ है कवि के अंदर दोनों अभी अभिन्न हैं दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं आप एक कहो कि एक पत्थर हमने तय कर लिया कि इसमें हम हनुमान जी की मूर्ति बनाएंगे इससे उसको तराशेंगे और बनाएंगे हम कई मूर्ति कहाँ हैं इस पत्थर, पत्थर के अंदर तो अस्तित्व है यानी उसने अभी जन्म नहीं लिया लेकिन अजन्म रूप में अव्यक्त रूप में वो कहाँ है उस पत्थर के भीतर बटकी कहाँ है कुमार के भीतर कविता कहाँ है कवि के भीतर इसलिए चेतना में ये संसार जन्म लेता है और फिर इसका प्रजनन होता है बाहर प्रसव होता है तभी बाहर होती जब वो बाहर हो जाती है तो माया के क्षेत्र में आ जाती है और जैसे ही माया के क्षेत्र में आ जाती है उसमें इदंता आ जाती है इदनता का मतलब है यह अभी तक वो यह नहीं कहलाती थी अगर आपके अंदर मटकी है तो हम ये नहीं कह सकते यह मटकी हम अंदर कविता अंदर अंदर घूमट रहे हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते यह कविता है अभी अंदर अंदर संसार है हम नहीं कह सकते ये संसार ये सब कुछ हमारे भीतर पैदा होता है हमारे मतलब शिव के भीतर पैदा होता है ये चेतना शिव से भी अलग नहीं है शिव अगर महासागर है तो आप या मैं एक बूंद है तात्विक रूप से कोई फर्क नहीं है। एक महासागर में और एक एक आंसू की बूंद में भी कोई फर्क नहीं है वही महासागर है और वही एक आंसू की बूंद है दोनों में क्या फर्क कुछ भी फर्क नहीं फर्क है तो मात्र आकार का मात्र है तो सीमा का वह असीम है तो ये सीमित और यही फर्क है जीवात्मा का ये पांच सीमाओं से बनी हुई है कला विद्यालय थी परमेश्वरों पाँच सीमाओं से मुक्त है जब अनिश्वरवादी तर्क देते हैं तो उन तर्कों का खंडन उपलदेव ने क्या उन तर्कों को हम पिछली बारों में पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं कि परमेश्वर नहीं है मात्र मन है, मात्र मन के चेतन स्फुलिंग हैं जो एक जलता है ज्ञान प्राप्त करता है और अगले स्फुलिंग को अपना ज्ञान दे जाता है इस प्रकार की जो बातें थी उनको उत्पल देव ने उस अनिश्वरवाद का खंडन करते हुए परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध करने के दौरान ये बातें कही जब वो एक मटकी का जन्म देता है तो साथ ही साथ वो मटकी का ज्ञान भी प्राप्त करता है क्योंकि किसी मटकी को मटकी है फिर बता दे तो संसार का प्रतीक है मटकी के जगह हम कुछ भी ले सकते हैं वो मटकी कहाँ थी चेतना में वो आई बाहर उसके बाद में जब उसका ज्ञान प्राप्त तो होगा वो वापस आपकी चेतना में स्थिर हो जाती क्योंकि जब आप उसको साल भर बाद भी जहाँ आप अंतर दृष्टि करोगे आपको मटकी फिर दिखाई दे जाएगी साल भर बाद भी आपको हाँ वो काली मटकी देखी थी मैंने रखी थी बहुत सुंदर थी आपकी स्मृति में वो मटकी फिर से आ जाएगी जो आपने बरसों पहले देखी हुई इसलिए वो मटकी कहाँ है फिर आपकी चेतना में जब जन्म के पहले भी चेतना के भीतर थी जन्मने के बाद भी चेतना के अंदर है क्योंकि जैसे तुम उसको देखते हो तभी वो मटकी का अस्तित्व है जब नहीं देखते तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं आप कहोगे कि जंगल में रखिए बोला किसने बोला बोले मैंने कहा कैसे कहा मैंने कल देखा फिर देखा तभी तो मालूम है आपको या आप कहोगे कि मैंने सुना फलाना ने देखा क्योंकि जब तक कोई उस का अस्तित्व तस्दीक नहीं कर देता इंडोर्स नहीं कर देता कोई सिल लगा देता कि एक मटकी है तब तक वो मटकी का अस्तित्व तो है आप कैसे कर सकते हो हमने एक बार एक वो बिल्ली वाला प्रयोग भी जो एक वैज्ञानिक ने किया था फैन ने, उसके बारे में भी बात पड़ी थी कि जब तक हम उस परिणाम को नहीं देख लेते हमको नहीं मालूम कि क्या है सत्य उस एक्सपेरिमेंट को अब सिर्फ एक मिनट में फिर से अपन थोड़ा सा एक्सप्रेंड करना याद आ जाएगा कि एक बॉक्स है जिसमें अंदर और बाहर कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी भी तरह का अंदर की जानकारी बाहर नहीं आ रही बाहर की जानकारी भीतर नहीं आ सकती एक मोटा लकड़ी का बॉक्स है जो अंदर से बाहर से काला रंग का पुता हुआ है न प्रकाश अंदर से बाहर आ सकता है न आवाज़ बाहर से अंदर आ सकता है उसके अंदर बिल्ली बैठ बिठा दीजिए पर्याप्त ऑक्सीजन है वो चार से घंटे आराम से उसमें रह सकती है अगर वो उछले कूदे तो भी वो बॉक्स इतना मजबूत है कि हिलेगा नहीं, ना उसकी कोई आवाज बाहर आएगी वहाँ पर एक फोटोन गन रखी हुई है, जो कभी कभार रेडिएट करती है और एक गन फोटोन निकलता है वो बहुत रेंडम है कम निकलता है अभी निकलेगा घंटे भर बाद निकलेगा या साल भर बाद निकलेगा नहीं लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो निकलता है तो एक छोटा सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके द्वारा एक हथौड़ी है वो नीचे गिर जाती है उस हथौड़ी के नीचे एक जहर भरा हुआ प्याला रखा है वो जैसे ही वो हथौड़ी गिरती है वो प्याला टूट जाता है और उसमें इतना आल जहर है कि उसको स्पर्श होते ही बिल्ली मर जाती है आप अब आपने उस बिल्ली को उसमें रखा आप एक घंटा बीत गया अब आप क्या बता सकते हैं कि बिल्ली ज़िंदा है कि मर गई अंदर से बाहर कोई कम्युनिकेशन नहीं आपको क्या मालूम बिल्ली ज़िंदा है क्या मालूम फ़ोटो निकला और वो एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया और वो बिल्ली मर कुछ भी अनसर्टन ये थ्योरी ऑफ अनसर्टनिटी शुरू हुई थी जब विज्ञान में तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगा बोखलाय बोखलाहट होने लगेगी क्योंकि अब तक का विज्ञान सर्टर्निटी का विज्ञान था निश्चितता का विज्ञान था अगर हम पत्थर इसको इस बल से फेंकेंगे तो वहाँ जाके गिरेगा हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पहले से कहीं इतने बच के इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा इसलिए हम पूरी कैलकुलेशन हजारों साल से करते हैं न्यूटन ने इसको ओवर एक्यूरेट कर दिया उन्होंने सारे सिद्धांत जो न्यूटन के सिद्धांत थे उन सिद्धांतों के द्वारा ये एक्यूरेसी ओवर बढ़ती थी उन्होंने सब पता लगा हम उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर मंगल पर चले जाते हैं चंद्रमा पर चले जाते हैं मंगलयान मंगल पर पहुंच गया क्योंकि ये सब न्यूटन के सिद्धांतों के आधार पर हुआ लेकिन एक फ़र्क था न्यूटन के सारे नियम जड़ संसार के नियम थे जड़ जगत की एक क्वालिटी है कि वो गुलामी करता है जड़ जगत हमेशा गुलामी करता है एक पत्थर में ये स्वतंत्रता देखो फेकोर वो के दिन नहीं जाऊँगा उसको जाना ही एक हवाई जहाज को बोले इस बल से जाना है तो जाएगा अगर रॉकेट को भेजा हो तो चुपचाप जाएगा उसके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैं नहीं जाना उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं तो जड़ जगत के नियम बनाए थे न्यूटन ने और विज्ञान समझने लगा था कि जड़ जगत ही सब कुछ है चेतन जगत नाम की कोई चीज़ नहीं लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पाया कि अनसर्टिनिटी नाम की है ना अनिश्चितता नाम की चीज भी विज्ञान में है तो बोखलाट होने अनिश्चितता कैसे हो सकती है लेकिन ये तब हुआ कि जड़ के साथ में जब हमने चेतन को भी इंक्लूड किया और हमने पूरे ब्रह्मांड को एक यूनिट बनाया तो मालूम पड़ा जड़ संसार का स्वामी चेतन संसार तो चेतन संसार को छोड़ के हम कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते Osionfish. और चेतन संसार गुलाम नहीं है वो तो बादशाह है। चेतन संसार के पास स्वतंत्रता है चाहे वो सीमित स्वतंत्रता चाहे मेरे इतनी स्वतंत्रता उछल के मैं चांद तक तो पहुंच जाऊँ नहीं इतनी स्वतंत्रता फिर भी स्वतंत्रता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता है आगे नई दिशाओं में सोचने की स्वतंत्रता है योजना बनाने की स्वतंत्रता कल्पना करने की स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता कि मैं अनुमान लगा सकूं, योजना बना सकूं, कल्पना कर सकूं, नई रचना कर सकूं, ये परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध करते कि मेरे भीतर परमेश्वर है परमेश्वर के यही गुण हैं वो स्वतंत्र है वो आगे की योजना बनाने के लिए प्रज्ञा इंटेलिजेंस क्या है हम कहते हैं हम हमें इंटेलिजेंस ये व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट है व्हाट इज इंटेलिजेंस हम कहें कि इंटेलिजेंट ज्ञान है बाकी इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फैक्टर है एनालिटिकल पावर विश्लेषण करने की क्षमता परिस्थितियों का और आंकड़ों का विश्लेषण करना उसको 10 बार कोई अनुभव हुआ तो ग्यारहवीं बार उस कार्य को वो बेहतर करेगा 10 बार वो अगर फेल हुआ है तो ग्यारहवीं बार उसको सफलता के लिए ईमानदारी से प्रयास करेगा और वो अनुभव उसके काम में आएगा तो हम कहेंगे कि वो बड़ा इंटेलिजेंट है उसने अपने अनुभव का सही उपयोग किया तो इंटेलिजेंस क्या है प्रज्ञा क्या है ये भी तो परमेश्वर तो वही परमेश्वर है प्रज्ञा ज्ञान स्वतंत्रता रचनात्मकता कल्पनाशीलता योजना बनाने की क्षमता ये सब कुछ परमेश्वर के गुण हैं और ये गुण मनुष्य में है इसलिए मनुष्य के भीतर जो चेतना है वो परमेश्वर ही है तो संसार में जो चेतन संसार है वो जड़ नियमों से ऊपर है आज आपको कह दें कि नहीं चलो चलते हैं हम सिनेमा आप आज तो जरा आश्रम जाने का मुंडे सिनेमा नहीं जाएं। क्योंकि आपको स्वतंत्र आपको नहीं चलो सिनेमा चलते आश्रम नहीं जाता आपकी बात आपने एक सीमित स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता उपयोग आप कैसे भी कर सकते लेकिन पत्थर में स्वतंत्रता नहीं पत्थर को अगर सिनेमा के ऊपर फेंको तो वहीं जाके गिरेगा। पत्थर को अगर आश्रम में फेंको तो आश्रम में जाकर गिरेगा क्योंकि उसके पास किसी तरह की अपनी स्वतंत्रता नहीं है इसलिए जब हम किसी भी प्रयोग में प्रयोगकर्ता को भी शामिल कर लेते हैं तब वो प्रयोग उसके परिणाम प्रयोगकर्ता पर निर्भर करते हैं उन जड़ वस्तुओं पर भी जिन पर प्रयोग किया गया ये बात बहुत गहरी है और इतनी मुश्किल से समझ में आई वैज्ञानिकों को भी बहुत शुरू शुरू में क्योंकि विज्ञानिक लोग जड़ संसार पर प्रयोग करने के इतने आदि हो चुके थे कि वो मान के चलते थे कि हर प्रयोग प्रिडिक्टेबल है यानी हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या आएगा और परिणाम जो आता है वो एक्सप्लेनेबल है कि हम उसका व्याख्या कर सकते कि ऐसा क्यों आए जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उन ऑब्जर्वेशन की व्याख्या करना परीक्षण की निरीक्षण की व्याख्या करना हमेशा संभव होना चाहिए लेकिन ऐसा है क्या अगर हम आपको गाली दें तो आप क्या करोगे आपकी मर्जी उठ के चल दोगे आप दो चार गाली ज़्यादा दे दोगे या प्रेम से बैठे रहोगे कहोगे, यार मेरी गलती तो बता आप क्या करोगे क्या प्रिडिक्टेबल है क्या पहले से इसका पूर्वानुमान लगाना संभव है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि क्यों? आपके पास एक स्वतंत्रता है के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताओ कि आदमी क्या जवाब देगा असंभव क्योंकि चेतन संसार के पास स्वतंत्रता यह स्वतंत्रता ही मां है यह स्वतंत्रता ही आद्या है यह स्वतंत्रता ही काली है यही स्वतंत्रता देवी है आपके पास जो स्वतंत्रता है वही देवी वही काली है वही पार्वती है। वही शिव की आर्धांगिनी और जहां शिव की आर्धांगिनी है शिव वही पर्वनी आपके पास शक्ति है तो आप शिव हो आपके पास स्वतंत्रता है तो आप शिव आपके भीतर शिवत्वता इससे बेहतर कैसे सिद्ध करें यही उत्पल कहते थे कि जहाँ स्वतंत्रता है जहाँ कल्पनाशीलता है जहाँ स्मरण है जहाँ तुलना है जहाँ अनुमान है जहाँ कल्पनाशीलता है जहाँ रचनात्मकता है जहाँ प्रज्ञा है वहाँ ईश्वर ईश्वर इससे अलग कभी हो नहीं ही और ईश्वरीय गुण हैं आपके पास फिर आप आपके भीतर शिवो हम कैसे नहीं कह सकते आप अपने आप को पहचानो और आप जानोगे कि हमारे भीतर परमेश्वर हमारी सीमाएं हैं वो भी आप ही देखो वो सीमाएं भी हमारी अपनी बनाई हुई हैं अब हम उसी बात पर ऐसे हमने कहा था कि जब हमार संसार मेरा प्रोजेक्शन है तो फिर मेरा कहना क्यों नहीं मानता मैं चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं होता ये मात्र ऑटो फीडबै मैकेनिज्म है यानी अपने आप स्वपरिवर्तित व्यवस्था है हम जो करते हैं वही होता है जब हम कोई दुष्कर्म करते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमको अनचाही परिस्थितियों के रूप में हमको सामने दिखाई देता है दुष्कर्म का मतलब होता है इस संसार की यूनिटी के खिलाफ काम करना इस संसार को एक यूनिट मानते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं ये संसार एक इकाई है और उसके अनुसार हम जब काम करते हैं तो हमको उसके सुपरिणाम मिलेंगे सुख मिलता है शांति मिलती है स्थायित्व तो मिलता है आनंद प्राप्त होता है जब हम इस संसार की एकत्वता इकाई के खिलाफ काम करते हैं कुछ ऐसा काम करते जो इस संसार की एकत्व के खिलाफ है तो फिर हमको अशांति अस्थिरता बेचैनी दुख कष्ट ये सब प्राप्त होता और यही कारण है हम कहें भले कि हमारा संसार हमारा प्रदेश हमारा कहना क्यों नहीं मानता सत्य यह है कि हमारा कहना ही मानता है संसार हमारे ही कहना मानता है हम अगर भूल गए कि हमने गेहूं बोल रहे थे और सोच के हैं कि मक्की की फसल क्यों नहीं आई तो कैसे आएगी जब जो बोया था वही आएगा हम बोना ही भूल गए फिर सोचेंगे कि फसल क्यों नहीं आई हमारे हाथ में है ये सब कुछ इसलिए जो कुछ हमको दिखाई देता है हमारा संसार हम बनाते हैं हमारा संसार हमारी अपनी रचना है इस बात को हमको प्रबलता से समझना जरूरी है कि संसार हमसे अलग नहीं है हमारा प्रोजेक्शन है और हमारे भीतरी मटली क्योंकि जब हम उसको 20 साल बाद में स्प्रांड करेंगे तो हम कहेंगे वो मटकी है कहाँ वो मटकी हमारी चेतना में तो बैठी थी बीस साल से अन्यथा कहाँ थी वो जिसको प्रकाशित किया मटकियों को प्रकाशित कौन कर रहा है आज आपकी चेतना ही तो प्रकाशित कर रही है जो आपने बरसों पहले मटकी देखी थी उसको आज कौन उसको इनलाइटन कर रहा है कौन प्रकाशित कर रहा है उसको प्रकाशित करने में एक मात्र फैक्टर है वो आपकी चेतना क्योंकि वही चेतना जो बाहर मटकी को देखी थी एक्चुअल में वो मटकी आपकी चेतना में थी और वापस आपकी चेतना में समागी और जब आप उसको बरसों बाद स्मरण करते हैं वही आप आत्म केंद्रित होते हैं तो आपको अपनी चेतना में वो दिखाई देती है और यही ज्ञान और ज्ञान और प्रमात्र प्रमेय ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं क्योंकि परमेश्वर के जो त्रिशूल हैं वो तीन चीज़ें हैं ये प्रमेय प्रमात्र और प्रमाण संसार उस संसार को देखने वाला और वो संसार और देखने वाले के बीच का एक सेतु जोड़ जो अगर मुझसे कुछ बाहर निकला है तो मेरे और उसके बीच में एक जोड़ जरूर है उसी का नाम यहाँ पे प्रमाण है परमेश्वर ने जब अपने से सब बाहर निकाला क्योंकि उस पर कोई ऑप्शन था नहीं कि तो चंद्रमा बनाया तो किसी को ठेके देखे तो नहीं बनाया उसने खुद अपने आप को चंद्रमा के रूप में परिवर्तन खुद अपने आप को धरती के रूप में बनाया खुद अपने आप को पेड़ पौधे झरने जीव जंतुओं के रूप में परिवर्तित किया तो ये जब उसने सबको परिवर्तित किया अपने आप से और वो फिर भी परमेश्वर से जुड़े ही रहेंगे क्योंकि वो अपने आप से अलग तो नहीं किए उसने क्योंकि अलग करना संभव भी नहीं है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसी ने बनाया और सब उसके भीतर हैं तो अलग कैसे कर सकते तभी हम कहते हैं कि कंकर को भी अलग कर दोगे तो संसार को अलग जाएगा क्योंकि समस्त एक दूसरे पर निर्भर है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कम महत्वपूर्ण है यहाँ पर हर व्यक्ति का हर वस्तु का हर समय का हर विचार का और अंतरिक्ष के हर बिंदु का बराबर से महत्व समस्त ब्रह्मांड एक इकाई है और उस इकाई में परस्पर निर्भरता है और इस परस्पर निर्भरता के खिलाफ जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो परिणाम में दुख अस्थाई तो तकलीफ प्राप्त होती और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा इसलिए ऐसा क्यों इस क्यों का जवाब तभी समझ में आता है जब हम उस बड़े समय में देखने की क्षमता हो हम तात्कालिक रूप से कहते हैं मैंने ऐसा क्या किया ऐसा हो गया लेकिन हमने जो तो किया वो हमारी आंखों से ओझल हो चुका है हमारी स्मृति हमारी इस जन्म की कुछ समय तक रहती लेकिन जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु तो एक सतत सिलसिला है जो सतत जुड़ा हुआ है और इसके जो समीकरण हैं, वो सारे समीकरण एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्योंकि एक बड़े समीकरण का छोटा सा हिस्सा कभी भी न्याय करता प्रतीत नहीं होगा अगर हम कहे दो तीन जोड़ा इसमें दस जोड़ा और इधर बराबर देखेगा तो एक लाख कम के तो हिस्सा बराबर नहीं होगा। इधर बहुत छोटे सी चीज़ है इधर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन हमको ये नहीं मालूम है एक दो दस लिखे हैं उसके पहले बहुत बड़ी संख्या लिखी है क्योंकि वो पिछले जन्म में चले गए हमको इस जन्म का दिखाई देता है पिछले जन्म का कोई मालूम नहीं इसलिए पूर्व पूर जो हमारा जो पुनर्जन्म है उसके अवधारणा इस दिव्य न्याय को सिद्ध करने के लिए भी जरूरी है क्योंकि प्रकृति क्यों किसी के प्रति न्याय करेगी और क्यों किसी के प्रति अन्याय करेगी क्योंकि ये तो हम खुद ही प्रकृति हैं खुद ही न्यायाधीश हैं और खुद ही कटघरे में खड़े हैं हम क्यों किसी का खुद का नुकसान करें हम क्यों अन्याय करें सचमुच में न्याय अन्याय करने वाले हम खुद हैं हमारे हाथ में लिख रखा है कि चलो तुमको जो सजा खुद को देना दे दो हम फिर इस यूनिटी के खिलाफ काम करते हैं और फिर सजा प्राप्त हम कह दो चलो तुमको जो पुरस्कार लेना है हाथ से ले लो फिर तो इस यूनिटी के लिए हम काम करते हैं संसार की एकता के लिए काम करते हैं और फिर हम वो पुरस्कार हमारे को मिल जाता है इसलिए सुख और दुख रूप में परिस्थितियां विपरीत और अनुकूल परिस्थितियों के रूप में हम वही पुरस्कार पुरस्कारें वही सजा प्राप्त करते हैं जो हमने स्वयं के लिए निर्मित की कोई दूसरा है ही नहीं निर्मित करने वाला हम नहीं कह सकते कि भगवान ऊपर से न्याय करता है भगवान अंदर से न्याय करता है ऊपर से न्याय नहीं करता भीतर से न्याय करता है और न्यायाधीश और कोई नहीं है हम खुद हमको इसकी झलक मिलती है अंतरात्मा की आवाज़ के, आवाज के रूप में हम जब भी कुछ इस यूनिटी के खिलाफ काम करते हैं ब्रह्मांड की यूनिटी को नकारते हैं तो ब्रह्मांड की या विश्व की एकता को जब नकारते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है गलत और हम फिर उसको ओवर रूल कर देते हैं छोड़ो जी अभी तो यही करना पड़ा और फिर हम कहते हैं कि अब मेरे साथ ऐसा क्यों तुमने अंतरात्मा की आवाज़ को जब भी नकार के कोई काम किया तो फिर ये दिन आएगा जब हमको पूछना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ की प्रखरता से हमको जब सुनाई दे और अगर हम उसके अनुकूल काम करें तो ही विश्व की यूनिटी के लिए काम करेंगे और इसी व्यक्ति का नाम है विश्व नागरिक या यूनिवर्सल सिटीजन जो संसार का नागरिक संसार जिसका अपना घर है और ब्रह्मांड उसका अपना स्वरूप है वही विश्वनागरिक है और वो हमेशा इस यूनिटी के अकॉर्डिंग काम करता है इसके खिलाफ़ काम नहीं करता इस यूनिटी से सहयोग करता है इसको पुख्ता करने की उसकी अपनी व्यक्ति का जिम्मेदारी समझता है और वही वही है क्वांटम पर्सनैलिटी वही है व्यक्ति है जो इस ब्रह्मांड की यूनिटी को इसकी अखंडता और अक्षुभनता के प्रति वो जिम्मेदारी लेते हुए काम करता है और यही एक एड लीडरशिप तो खुद स्वीकार करता है कि मेरे को इस संसार की यूनिटी को बनाए रखना क्योंकि इसके लिए बाहर से कहीं तुमको सहायता नहीं मिलने वाली सहायता आप अपने आप से हम खुद कह देते हैं आजकल ऐसा है आजकल भ्रष्टाचार है आजकल आज बड़ा बुरा समय आ गया है इस प्रकार की बातें बोलना मीनिंगस मात्र ऐसी परिस्थितियाँ वो हैं जब हमको अंतर चिंतन करना चाहिए कि इन सब परिस्थितियों के लिए मैं कितना जिम्मेदार हूँ सब लोगों को ज़िम्मेदारी देने से कुछ भी नहीं होना गालियाँ देने से कुछ भी नहीं होगा आज के समय ऐसा है आज के समय वैसा है आज तक तो ऐसा चल रहा है इनसे कुछ भी नहीं होना चाहता ऐसे चिल्लाना न भूल सकता है इसके सिवा कुछ भी नहीं समस्त पुरुषार्थ ये है कि हम अपने भीतर झाँकें और फिर अपने भीतर झाँक कर ये बोलता ये परिस्थिति के लिए हम कितने जिम्मेदार हम आजकल बहुत ज़्यादा रिश्वत चलती है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है हम अंदर चाहेंगे कि हमारे हम इसके लिए कितने ज़िम्मेदार हैं यही विश्व नागरिक का तरीका है सोचते दूसरों पर जिम्मेदारी डालने से पहले वो अंधचिंतन रहते किसी पर जिम्मेदारी डालना मायना नहीं रखता क्योंकि हम भी उसी सिस्टम के अभिन्न पुर्जे हैं तो यही बात दिविज्ञकारिका के चतुर्थ आनी फोर्थ चैप्टर में बताया गया कि परमेश्वर का स्वरूप वही है जो ईश्वर आपके भीतर से व्यवहार करता वही परमेश्वर आप कहोगे फिर परमेश्वर तो बड़े बड़े काम करता था हम फिर उसका जवाब वही कि हम उन सीमाओं के अंदर उस परमेश्वर को उपयोग में ले रहे हैं जैसे एक बिजली का करंट जान भी ले सकता है बड़े बड़े टर्बलाइन चला सकता है बड़ी बड़ी मशीनें चला सकता है पर यहाँ पर खाली पंखा चला रहा है क्योंकि हम उसको सिर्फ पंखा चलाने के काम में ले रहे हैं हम वो परमेश्वर की शक्ति को जैसे काम में लेंगे वैसे ही आएगी वो अनंत शक्ति है समस्त शक्ति का स्रोत है लेकिन उसके बावजूद जिस अंतकरण के द्वारा उपयोग किया जा रहा है उस अंतकरण के गुणों के अनुसार ही वो शक्ति कार्य करेगी उन अंतकरणों के गुणों से अलग नहीं जिसे आपके अंतकरण में इस ब्रह्मांड की यूनिटी के खिलाफ करने का काम है तो आप अपराधी प्रवृत्ति वजह आपकी शक्ति वो अपराध करने के लिए प्रवृत्त होगी अगर आप हृदय के अंदर आप में संतत्व है मोहब्बत है प्यार है तो इस संसार को प्रेम करने के प्रति वो शक्ति कार्य करेगी इसलिए वो शक्ति तो वही कार्य करेगी जो आपके अंतकरण के गुण हैं उनके अनुसार काम करेगी तो ये था हमारा चौथा आने ये आने की ही पर समाप्त होता है इसमें पर, स्मरण इस शक्ति के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है कि स्मरण शक्ति सिद्ध करते हैं कि ईश्वर की अवधारणा के बगैर इस संसार में होने वाले समस्त घटनाओं का घटनाओं की व्याख्या करना संभव नहीं क्योंकि स्मरण हम कब करते हैं हमने कई वर्षों पहले जिस चीज या घटना को देखा था आज हम उसका स्मरण करते हैं यानी उस समय भी मैं ही था आज भी मैं ही हूं और मैं अनुमान लगाता हूँ कि आगे क्या होगा तब भी ये मैं ही रहूँगा ये कंटिन्यूटी किसकी ये सततता किसकी मैंने गुनाह किया था आज मैं सजा पा रहा हूँ और मैं ही सजा से मुक्त हूँ ये सततता किसकी एक चिरंतर निरंतर आत्मा जब तक ना हो तब तक ये सततता किसकी हो सकती अगर हम कहो क्षण भंगुर है हर चीज़ इसमें कुछ भी सतत्या नहीं कंटिन्यूटी नहीं निरंतरता नहीं है तो मैं कहूँगा मैंने गुनाह किया ही नहीं तो मेरे को सजा क्यों मैंने देखा ही नहीं तो मुझे स्मरण क्या मुझे आज ये चीज दिखाई दे रही है, तो कल क्या होगा मुझे क्या मालूम ये सारी प्रज्ञा इंटेलिजेंस कल्पना योजना रचनात्मकता मेरी स्मृति ये सभी चीजें तभी संभव है ये सब किसी एक के भीतर होगा ये सभी चीज किसी एक के भीतर होगा और उसको ही तो अनुभव प्राप्त होगा हम कहते हैं मेरे को इतने साल का अनुभव ये काम करना है कि अनुभव है कहां उसकी स्थिति क्या है और जब तक वो अनुभव के अंदर हजारों लाखों करोड़ों आंकड़े हैं डाटा हैं जिनका विश्लेषण करने की क्षमता हमारे दिमाग में है और उन विश्लेषणों के द्वारा आगे आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाई जा सकती तो यह योजना कैसी बनाई जाएगी अगर वो डाटा का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है अगर हमें वो आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है तो योजना बनाना संभव है अनुभव नाम की कोई चीज़ नहीं तो ये सब चीजें तब होगी जब ये सब चीजें एक जीवात्मा के भीतर संसार हो ये निर्विवाद रूप से सत्य है और सिद्ध है कि समस्त संसार आपके भीतर है आप जो संसार देख रहे हो वो संसार आपके भीतर से ही बाहर आपको प्रतिबिंब की तरह दिखाई देता है आपके भीतर का संसार आपके बाहर है आपके साथ प्रतिकूलता होती है अनुकूलता होती है आनंद आता है दुख आता है मौसम बदलता है सब आपकी अपनी इच्छा से आप आने वाले समय के लिए फिर इच्छा कर सकते हो बीते वाला समय आज आपके लिए पुरस्कार या सजा लेकर आता है और यही सीमा है जब हम उन सीमाओं के अंदर काम कर सकते हैं इसलिए हम जीवात्मा हैं इन सीमाओं के बाहर जब हम सोच सकेंगे इन सीमाओं का बोध हो सकेगा और इन सीमाओं के बाहर समझने की क्षमता पैदा हो जाएगी तो उसके बाद में हमारी आत्यंतिक मुक्ति है जीवन मरण से मुक्ति है क्योंकि उसके बाद में ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रह जाएगा दोनों चीज़ें एक ही है एक बूंद है तो एक समुद्र एक बूंद को समुद्र में डाल दो और फिर बोलो आप हमको वापस निकाल दो वो निकालना असंभव है उस बूंद को तो फिर से नहीं निकाल सकते करोड़ों बूंदें निकाल दो लेकिन वो वाली बूंद अब वापस नहीं आ सकती क्योंकि उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई उसकी जो वैयक्तिकता थी इन्विजिलिटी थी वो समाप्त हो गई जैसे ही वो बूंद समुद्र में गिरी वो हमेशा के लिए समुद्र बन जैसे एक व्यक्ति मुक्त होता है वो हमेशा के लिए परमेश्वर बन जाता है हम कहें कि उसी व्यक्ति को बाहर ले आओ तो बाहर नहीं आएगा क्यों हजारों व्यक्ति परमेश्वर में जन्म ले लेगा लेकिन वो व्यक्ति फिर से नहीं आएगा क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर बन गया। वो व्यक्ति अब हमेशा के लिए अपनी वैयक्तिकता खो चुका है खो चुका और वो अपने विश्व समुद्र के साथ एक हो चुका इसलिए उसकी जब ये जीवात्मा की सीमा समाप्त होती है वो परमात्मा की सीमाओं में समाप्त हो जाती है ये ही हम कहते हैं शिव सारुज बोल सकते हैं कि शिव के साथ वो एक हो गया वो बोल पूर्व समुद्र में जाके मिल गए इसके लिए अभी एक छोटी सी बात यहाँ बैठे बैठे में चल रही थी कि हम अपने साथ स्वयं के साथ ये अंतिम बात आज की कि हम स्वयं के साथ होने के प्रति जिम्मेदार नहीं है हम जिम्मेदारी से स्वयं के साथ नहीं होते हम सदा संसार के साथ होते हम खुद के साथ होने के प्रति लापरवाह हैं और खुद के साथ होने के लिए क्या चाहिए एकांत चाहिए सबसे पहले एकांत हो जहां हम स्वयं के साथ हों एकांत हमको हजम नहीं होता एकांत हमको काटता है उसको बोलते हैं अकेलापन अकेलापन वो है जहाँ हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं उसको बोलते हैं अकेलापन जिससे भागना चाहते हैं कि कोई आ जाए तो ये बोरियत कम हो जाए कोई मिल जाए तो जिससे दिल का दुखड़ा अकेले कोई मिल जाए तो उसको साथ में लेके घूमने निकल जाए कोई मिल जाए तो समय व्यतीत हो जाए वो है अकेलापन लोनलीनेस और ये दूसरी होती है सॉलिटेरिटी या एकांत जहाँ पर कि इस एकांत के लिए इंसान ज़बरदस्त प्रयास करता है मुझे एकांत मिल जाए तो मैं अपने साथ रूँ अपने अंदर यात्रा कर लूँ भीतर की चेतना के साथ में उस एकांत में न तो बोलियत है न किसी और के आने की इंतजार क्योंकि वहाँ किसी का इंतजार नहीं वहाँ इंतजार है तो आत्मबोध का मुझे अपना स्वरूप समझ में आ जाए मेरी अंतर यात्रा आगे बढ़ जाए और मेरा अंदर का अंदर का अंदर का अंदर जो मेरा कोर है जो मेरा महला है उसको मैं समझ सकूं देख सकूं और उसको स्थिर बना सकूं और संसार क्यों न भागें तो अंतर यात्रा करने वाला एकांत पसंद करता है बाहर यात्रा करने वाला भीड़ पसंद करता है हम लोग अक्सर हम लोग भीड़ पसंद करते हैं क्योंकि हम हमारी यात्रा को दिशा अभी तक नहीं दे पाए अंतर यात्रा करने वाला यही चाहेगा कि अब मुक्ति मिले भीड़ बाहर से तो मेरी यात्रा फिर जारी रखूंगा तो आज हमारी बात इतनी ही